भक्त मालिका ठाकुर कई बार उन्हें कहा करते जा नहा खा आ मैं इस समय अच्छा हूँ मुझे अभी कोई आवश्यकता नहीं है जाकर भोजन कर ले अनेक बार ऐसा भी होता कि शशि को लगातार पंखा झलते देख कर, ठाकुर पंखा उनके हाथ से लेकर लाटू के हाथ में दे देते देह त्याग के पूर्व एक दिन उन्होंने शशि से स्नेह विगलित कंठ से कहा था देखो तुम लोगों ने इस सेवा के द्वारा मुझे बांध रखा है तुम लोग यदि कहो तो एक बार उधर देख आऊँ सभी समझ गए कि ठाकुर अपने नीला स्मरण की ओर संकेत कर रहे हैं और मानो यह भी कह रहे हैं कि भक्तों के आकर्षण ने ही उन्हें मर्तलोक में रोक रखा है शशि ठाकुर की सेवा में कितने मग्न थे और ठाकुर को उन्होंने कितना अपना मानकर स्वीकार किया था यह ठाकुर के अंतिम दिन की करुण घटनाओं से स्पष्ट व्यक्त होता है उस दिन शाम को साथ मिल दौड़कर जब वे डॉक्टर के स्थान पर पहुँचे तो पता चला कि डॉक्टर कहीं और गए हुए हैं एक मिल और दौड़कर उन्होंने उन्हें रास्ते में रोका कंडाक्टर कहने लगे कि उनका उसी समय काशीपुर जाना संभव नहीं है डॉक्टर कहने लगे कि उनका उसी समय काशीपुर जाना संभव नहीं है क्योंकि उन्हें अन्यत्र अत्यावश्यक कार्य है तथापि शशि उन्हें खींचकर काशीपुर ले आ, ले ही आए विधि यथा विधि परीक्षा करके डॉक्टर के चले जाने के बाद उस दिन भी पूर्वत दैनंदिन सेवा आदि चलने लगी कोई यह सोच भी नहीं सका था कि अंतिम दिन आ पहुँचा है और दूसरे लोग चाहे जो भी सोचते हों परंतु कम से कम शशि तो यह बिल्कुल नहीं सोच सके थे कि प्रियतम से विछोह का क्षण आ पहुंचा है उस रात ठाकुर ने अन्य दिनों की तुलना में थोड़ा अधिक ही भोजन किया शशि ने ही खिलाया था महाप्रस्थान का कोई भी चिन्ह न देखकर बल्कि उन्होंने यह सोचा था कि ठाकुर की तबीयत अब थोड़ी अच्छी ही है यहाँ तक कि जब सचमुच ही अंतिम क्षण आया तो शशि ने यही सोचा कि ठाकुर को समाधि लग गई है क्योंकि उन्होंने देखा कि ठाकुर के अग्र विश्वनाथ उपाध्याय ने आकर कहा कि मस्तक और नेरुदंड पर घी की मालिश करने से समाधि उतर सकती है शशि वैसा ही करने लगे परंतु अंत में डॉक्टर ने आकर कहा कि अब आशा नहीं है अपराह में लगभग पांच बजे ठाकुर की पुनीत देह को माला पुष्प चंदन आदि से सजाकर कर ले जाया गया वास्तविकता को स्वीकार करने में अक्षम शशि चित्रलिखित से जलती हुई चिता के समीप बैठे रहे लाटू ने उनका हाथ पकड़कर खींचा नरेंद्र और शरद ने उन्हें काफी समझाया किंतु तब भी शशि किनकर्तव्य विमूढ़ ही रहे चिताबूझ जाने पर उन्होंने चुपचाप भस्मास्थि चुनकर एक ताम्र कलश में रख लिए और उसे सिर पर रखकर उद्यान भवन में लाकर ठाकुर की सैया पर स्थापित किया शशि को विश्वास था कि ठाकुर गए नहीं हैं अतः ठाकुर की चीजें संभाल कर रखी गई और अस्थि कलश की नित्य निर्मित पूजा चलने लगी भस्मावशेष इस प्रकार सात दिन तक वहीं रहा तत्पश्चात रामचंद्र आदि वरिष्ठ भक्तों के निर्णयानुसार उसे काकुड़ ले जाने की बात उठी निरंजन ने इस पर घोर आपत्ति प्रकट की शशि ने कहा कलश नहीं दूंगा नरेंद्र की मध्यस्थता से राम बाबू का प्रस्ताव मान लिया शशि और निरंजन के एक दूसरे पात्र में आधे से अधिक अस्थि भस्मावशेष निकाल कर उसे नित्य पूजा के लिए बलराम बाबू के घर भेज दिया तदुपरांत बाईस अगस्त अठारह सौ छियासी ईस्वी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पहला कलश रामबाबू के कलकत्ते के मकान से काकुड़गाछी के उद्यान में ले जाया गया शशि ही अपने सिर पर कलश को वहन करते हुए कीर्तन के पीछे पीछे अधिकांश मार्ग ले गए अंत में काकुड़गाछी में यथोचित पूजा के बाद जब भूमि खोद कर कलश की स्थापना करके उसके ऊपर मिट्टी डाली जाने लगी तो शशि रो उठे अजय ठाकुर की देह पर बड़ा आघात लग रहा है शशि की बात पर सभी की आंखें गीली हो गई सच ही तो है कि ठाकुर सर्वदा विद्यमान है सदा सचेतन है इसके पश्चात शशि को घर लौटकर अध्ययन में मग्न मन लगाना पड़ा परंतु कुछ महीने बाद ही दे नरेंद्र आदि के आह्वान पर पुनः बाराहनगर मठ चले आए यहाँ पर श्री ठाकुर की पादुका के समक्ष कुछ और गुरु भ्राताओं के साथ संन्यास ग्रहण करने के पश्चात दे रामकृष्णानंद नाम से परिचित हुए नरेंद्रनाथ की इच्छा थी कि वे स्वयं ही वह नाम ग्रहण करें किंतु फिर शशि की सेवा और भक्ति की तीव्रता को स्वीकारते हुए उन्होंने उन्हीं को वह नाम प्रदान किया बराहनगर में आने के बाद शशि महाराज एक ओर जैसे श्री गुरु महाराज की नित्य पूजा करते हुए सबके मन में गहन भक्ति का भाव जागृत करते थे दूसरी ओर वैसे ही सबके शारीरिक सुख सुविधा के, के प्रति भी पूरा ध्यान रखते थे मठ स्थापना के बाद गुरु भ्रातागण गण तीब्र वैराग्य की प्रेरणा तथा तीर्थ दर्शन की अभिलाषा से प्रायः ही इधर उधर चले जाया करते थे एकमात्र स्वामी रामकृष्णानंद ही अन्य भाव से गुरु सेवा में लगे रहते थे उस समय अभाव के दिन थे एक दिन चार संयासी भिक्षा करने गए पर दोपहर में खाली हाथ लौटे उस दिन मठ का भंडार भी खाली था अतः आहार की आशा त्याग कर सभी दानवों के कमरे उस दिन उन दिनों श्री रामकृष्ण के सन्यासी शिष्यगण स्वयं को दानव यानी शिव के गण कहा करते थे अतः सबके सामान्य उपयोग के लिए निर्धारित कमरे को दानवों का कमरा नाम दिया गया था वे मतवाले होकर कीर्तन करने लगे इधर शशि महाराज को चिंता हुई कि ठाकुर को तो कुछ भोग लगाए बिना काम नहीं चलेगा वे दूसरों को कुछ न बताते हुए एक परिचित पड़ोसी के घर गए उस घर के और सभी लोग मठ के विरोधी थे अतः पड़ोसी ने खिड़की खोलकर एक पाव चावल कुछ आलू और थोड़ा सा घी दिया शशि महाराज ने उसे पकाकर ठाकुर को भोग दिया और बाद में उसी प्रसाद के गोल गोल पिंड बनाकर दानों के कमरे में जा वहाँ कीर्तन में मग्न भूखे गुरु भाइयों के मुंह में एक एक पिंड डाल दिया इस अद्भुत प्रसाद के स्वास्थ्य से अत्यंत तृप्त होकर उन लोगों ने विस्मयपूर्वक पूछा भाई शशि तुम्हें यह अमृत कहाँ मिल गया मिला भाई स्वामी विवेकानंद का यह कथन कितना सत्य है शशि ही मठ का प्रमुख आधार था वह न होता तो हम लोगों का मठ संभव ही नहीं हो पाता सन्यासीगण प्रायः सर्वदा ही ध्यान भजन में डूबे रहते और शशि उनके लिए भोजन पकाकर प्रतीक्षा करता रहता यहाँ तक कि कभी कभी उन्हें ध्यान में से खींच लाकर भोजन कराता बिना किसी विशेष कारण के शशि महाराज मठ छोड़कर कहीं नहीं जाते थे एक बार ठाकुर के भक्त सुरेंद्र मित्र ने मित्रों सही, मित्र मृत्युसैया पर उनका स्मरण किया शशि महाराज उनके घर गए और उनके साथ ठाकुर के बारे में चर्चा करते हुए एक घंटा बिताया उनकी इस निष्ठा को लक्ष्य करके आचार्य विवेकानंद ने एक बार लिखा था शशि किस प्रकार स्थान को जागृत करके बैठा बैठा रहता है उसकी दृढ़ निष्ठा एक महान आधार स्वरूप है स्वामी रामकृष्णानंद आदि को ईसा मसीह के प्रति भक्तिपरायण कर मुक्ति फौज सॉल्बेशन आर्मी के दो एक बंगाली प्रचारकों ने एक बार उनका धर्मांतरण करने की इच्छा से मठ में आना जाना शुरू किया किंतु स्वामी रामकृष्णानंद का बाइबल का अगाध ज्ञान देखकर ये दे समझ गए कि युक्ति तर्क द्वारा काम बनने की कोई संभावना नहीं अंत में वे उन्हें तरह तरह के प्रलोभन दिखाने लगे उनके इस आचरण पर शशि महाराज के धैर्य का बांध टूट गया और उन्होंने उन्हें सदा की के लिए भगा दिया मन बहलावा के लिए शशि महाराज एक अद्भुत उपाय का सहारा लिया करते थे समय पाते ही वे गणित करते या संस्कृत पढ़ते मठ में आने वाले युवकगण उनसे पढ़ने लिखने में काफी उत्साह पाते थे उन्हीं दिनों स्वामी विरजानंद बोधानंद विमलानंद तथा आत्मानंद ने मठ में आना जाना प्रारंभ किया शशि महाराज उन लोगों के साथ धर्म चर्चा करते तथा उन्हें मठ के छोटे मोटे कार्य एवं ठाकुर सेवका सेवा का अवसर देते थे विरजानंद जी को गणित में कुछ कमजोर देखकर उन्होंने उनको गर्मियों की छुट्टी में मठ में रह कर, अपने निकट गणित तो गणित सीखने को कहा तदनुसार बिरजानंद जी वहाँ आए परंतु उनका भगवान के लिए व्याकुल मन उस समय अध्ययन की अपेक्षा ठाकुर सेवा तथा मठ के अन्य कार्यों में ही अधिक मग्न हो गया और फिर स्वामी रामकृष्णानंद को भी इतनी फुर्सत कहाँ थी अतः छुट्टी के दिनों में पुस्तकें तो नहीं खुल सकी पर हाँ बिरजानंद जी के वैराग्य का स्रोत अवश्य खुल पड़ा थोड़े ही दिनों बाद वे मठ में सम्मिलित हो गए मठ में ठाकुर की पूजा आदि चलाने का प्रायः सारा उत्तरदायित्व स्वामी रामकृष्णानंद ने ही लिया था ठाकुर सेवा में किसी प्रकार की त्रुटि उन्हें सहन नहीं होती थी विनोद प्रिय विवेकानंद इस बात को जानते थे इसीलिए कभी कभी उन्हें चुढ़ाकर मजा लिया करते थे एक दिन एक भक्त ठाकुर पूजा की शीतला पूजा आदि के साथ तुलना करते हुए जंग कसने लगे इस पर नाराज होकर शशि महाराज ने कह दिया कि वे ऐसे भक्त की आर्थिक सहायता नहीं चाहते हैं स्वामी विवेकानंद तुरंत बोल उठे तो फिर भिक्षा मांग कर लिया शशि ने भी उत्तेजित होकर कहा ऐसा ही करूंगा। तब स्वामी जी बनावटी क्रोध के साथ तर्क करने लगे कि जहां मठ के भाइयों को अन्न वस्त्र आदि का अभाव है वहां पूजा में इतना व्यय करना अनुचित है तर्क बढ़ते देख कर महाराज बीज बचाव करने को अग्रसर हुए पर स्वामी जी ने उन्हें कुछ धमका चुप कर दिया परंतु इसके साथ ही एक ऐसी मजे की बात भी कह डाली कि जिससे हंसी की खूब तरंग उठी और उस दिन का तर्क वितर्क न जाने किधर बह गया स्वामी रामकृष्णानंद की ठाकुर पूजा भी एक देखने की चीज थी वे केवल विधि के अनुसार ही पूजा करके संतुष्ट नहीं हो जाते थे वरन ठाकुर को जीवंत समझकर उनकी सेवा किया करते थे गर्मी के दिनों में स्वयं को कष्ट होने पर वे पंखा लेकर ठाकुर को झलने लगते और स्वयं को पसीना आते रहने पर भी उसी में आराम का अनुभव करते थे भोर में उठकर वे दाव के उल्टी तरफ से ठाकुर के लिए दातौन कूच दिया करते थे एक दिन प्रातःकाल भोग देते समय उन्होंने देखा कि बूढ़े बाबा सच्चिदानंद ने उसे अच्छी तरह कूचा नहीं है उन्हें इस पर बड़ा दुख हुआ और वे तुरंत ही सच्चिदानंद की खोज में निकले एवं कहने लगे आज तूने हमारे ठाकुर के मसूड़ों से खून निकाल दिया आलम बाजार में आकर स्वामी रामकृष्णानंद की जिम्मेदारी और भी अधिक बढ़ गई स्वामी ब्रह्मानंद जी के आने तथा तो मठ का भार ग्रहण करने तक एक तरह से वे ही मठ के कर्णधार थे परंतु आनंद की बात यह है कि आलम बाजार आने के एक वर्ष बाद मठ की आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार हो गया इस मठ से भी स्वामी रामकृष्णानंद जी कहीं अधिक बाहर नहीं जाते थे यहाँ तक कि उन्होंने उत्तर भारत के श्रेष्ठ तीर्थ काशी धाम का भी दर्शन नहीं किया था एक बार वे बिना बताए निकल पड़े थे परंतु चिंता तुर गुरभा को उनकी तलाश में दक्षिणेश्वर से अधिक दूर जाना नहीं पड़ा उस बार वे दक्षिणेश्वर के काली मंदिर से ही लौट मठ चले आए थे एक बार और भी वे बिना किसी को बताए तीर्थ दर्शन को निकले थे परंतु वर्तमान जिले के मानकुंडू तक पहुंचकर ही बीमार हो गए और संवाद मिलते पर स्वामी निरंजनानंद जाकर उन्हें लौटा लाए